श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरु वर्ग के साथ संबंध है, तोतापुरी जी का पूर्व परिचयन तोतापुरी जी के इस कथन से स्पष्ट है कि बाल्यावस्था से ही सांसारिक माया मोह ईर्ष्या द्वेसादी के अतीत मानो किसी स्वर्गीय राज्य में गुरुदेव ने पूर्वक उनका लालन पालन किया था भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेश में ऐसी प्रथा है कि समय पर जिस दंपति को संतान नहीं होती है वे दोनों देवस्थान में यह प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रेम के प्रथम फल स्वरूप संतान को वे सन्यासी बनाकर ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देंगे और वैसा ही वे करते भी हैं तोतापुरी जी को भी क्या उसी प्रकार से उनके गुरुदेव को अर्पित किया गया था पर यह कौन कह सकता है अपने पूर्वाश्रम के माता पिता भाई बहन आदि के बारे में श्री रामकृष्ण देव से उनके कुछ न कहने के कारण हमें ऐसा ही अनुमान होता है पूर्वजन्म के पुण्य संस्कार के फलस्वरूप तोतापुरी जी का मन भी उसी प्रकार सरल विश्वासी तथा श्रद्धा संपन्न था आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणी नामक ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है संसार में मनुष्यत्व ईश्वर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तथा सद्गुरु का आश्रय इन तीन वस्तुओं को एक साथ प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है भगवान के अनुग्रह के बिना यह संभव नहीं तोतापुरी जी ने सौभाग्यवश केवल इन तीनों वस्तुओं को ही प्राप्त नहीं किया था अपितु तो उनके यथार्थ प्रयोग की सुविधा पाकर मानव जीवन के चरम उद्देश्य मुक्ति लाभ करने में भी वे समर्थ हुए थे उनके गुरुदेव उन्हें जैसा उपदेश देते थे उनका मन भी ठीक ठीक उसे धारण कर सदा तदनुसार आचरण किया करता था मन के छल कपट के कारण संभवतः उन्हें कभी भी विशेष कष्ट उठाना नहीं पड़ा था वैष्णवों में एक कहावत प्रचलित है गुरु कृष्ण वैष्णव तीन दया हो लो एकेर दया बिने जीव छारे खारे गेलो। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण तथा वैष्णव इन तीनों की कृपा तो प्राप्त हुई किंतु एक की कृपा के बिना जीव का ध्वंस हो गया एक की अर्थात अपने मन की कृपा न होने के कारण जीव विनष्ट हो गया हमें प्रतीत होता है कि तोतापुरी को कभी भी इस प्रकार दुष्ट मन के कुचक्र में फ कष्ट भोगना नहीं पड़ा था उनका सीधा साधा मन सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास स्थापन कर गुरुदेव के द्वारा निर्देश किए हुए गंतव्य पथ पर धीरता के साथ अग्रसर हुआ था एवं बढ़ते हुए उसने एक बार भी पीछे फिर संसार के पाप प्रलोभन आदि की ओर अतृप्त लालसा से देखा नहीं होगा इसीलिए अपने पुरुषार्थ उद्यम आत्मनिर्भरता तथा विश्वास को ही तोतापुरुजी ने सब कुछ मान रखा था मन के बिगड़ जाने पर वह पुरुषार्थ प्रबल प्रवाह में निपतित तृणगुच्छ की तरह न जाने कहाँ बह जाता है आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास के स्थान पर अपने सामर्थ्य के संबंध में घोर अविश्वास उत्पन्न होकर जीव को तुक्ष कीट से भी अधिक दुर्बल बना देता है इन बातों से वे परिचित नहीं थे ईश्वर कृपा से बाह्य जगत के हजारों विषयों की अनुकूलता प्राप्त न होने पर जीव के शत सहस्त्र प्रयास का भी आशानुरूप फल न होकर विपरीत फल ही होता रहता है तथा इस कारण जीव पर बंधन के ऊपर बंधन ही उपस्थित होता जाता है इन सब बातों को अपने जीवन की ओर लक्ष्य कर तोतापुरी जी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा और वे सोचने ही क्यों लगे जब कभी उन्हें जो कुछ करने की इच्छा हुई आजन्म तभी से उसका अनुष्ठान करने में वे समर्थ हुए जब जिस कार्य को उन्होंने मानव के लिए कल्याणप्रद अनुभव किया तत्काल ही अपने जीवन में में उसे कार्यान्वित करने में वे सफल हुए इसलिए मन तो समझ चुका है है किंतु प्राण समझना नहीं चाहता इस प्रकार की की जो एक अद्भुत स्थिति मानवों हो सकती है, अपने मन और मुख को एक न कर पाने के कारण उसके भीतर सैकड़ों बिच्छुओं के काटने की जलन का जो निरंतर अनुभव होना स्वाभाविक है उसके मन में सहस्त्र बनकर एवं शरीर की प्रत्येक इंद्रिय स्वयं प्रधान बनकर कोई किसी के वशीभूत न हो अपनी इच्छा इच्छानुसार आचरण द्वारा उसके अंदर अत्यंत व्यग्रता उत्पन्न कर उसे हताशा के घोर अंधकार में ले जाकर भयानक यातना प्रदान कर सकते हैं इन सब बातों की कभी कल्पना तक तोतापुरी जी कर पाए थे या नहीं कहना कठिन है अथवा उन्होंने यदि इसकी कल्पना की भी हो फिर भी सुनकर सीखने देखकर सीखने तथा स्वयं संकट में फंसकर सीखने में बहुत अंतर है अतः तोतापुरी जी के मानस पटल पर अंकित मानव की उस स्थिति के चित्र तथा जो स्वयं उस स्थिति में उलझकर वास्तव में निरंतर कष्ट उठा रहा है उसके मन के चित्र में आकाश पाताल का अंतर था इसलिए तोतापुरी जी परमेश्वर की शक्ति अनादि अविद्या माया के प्रचंड प्रभाव के संबंध में संपूर्ण अनभिज्ञ थे एवं दुर्बल मानव के प्रति कठोर तिर दृष्टि से अतिरिक्त कभी करुण दृष्टि से देखने में भी समर्थ हुए थे या नहीं इसमें संदेह है श्री रामकृष्ण देव के गुरुभाव के संपर्क में आने के बाद ही उनका यह अभाव दूर हो पाया था एवं अंत में माया की शक्ति को स्वीकार कर ब्रह्म एवं ब्रह्मशक्ति को अभेद जानने के पश्चात भक्तिपूर्ण हृदय से नतमस्तक होकर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से विदा लेने को वे स्वतः बाध्य हुए थे अब हम उसी विषय को कहना प्रारंभ करते हैं